कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन दुष्यंत की कहानी यार तुम भी बस ब्रेकअप के तीन साल बाद पैचअप की कोशिश में आओ बैठो हाँ ओके तुम कैसी हो <laughs> जैसे तुम छोड़ के गए थे उससे कहीं बेहतर याद किया मुझे तुमने किया होगा उससे ज्यादा भी और कम भी हम्म hmm, जॉब uh, कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में हु? इतना भी नहीं पता यार बहुत है मुझे पता है अपने सारे दोस्तों को लगा रखा होगा आई एम श्योर छोड़ो चलो तो तुम्हारी आजकल किस किस से दोस्ती है कोई खास दोस्त देर नन ऑफ योर बिजनेस वाई हुई लाइफ नो फ्रेंड नो लवर नो हजब राइट नाउ वी हैव बीन इन लव यार विवेक नोट है मी बिहाइंड फॉर नो गुड रीजन तो मैं अब वापस आया हूँ और क्या ये जानने का हक नहीं है मुझे नो no, बिलकुल भी नहीं पहले माफी मांग कर जिंदगी में शामिल हो एंड इफ आई फील लाइक तब तुम पूछ सकते हो मेरे बारे में हु? क्या इस हालत में हमारा वापस जुड़ना पॉसिबल लगता है तुम्हें क्यों सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हो सकता है या होना चाहिए हाउ मेल एगो स्टिक यू आर उम नोट आई एम नॉट यू आर यू आर इट्स प्रूफ योट यार तुम्हारा दिमाग तो मेरे लिए नेगेटिव हो गया है यू फोर्ड मी टू तुम अगर ऐसा सोचती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ आई नेवर सॉट योर हेल्प विवेक आई नेवर बात को बदलो मत बात बदली मैंने यस yes, ये तुम्हारी पुरानी आदत है और यू आर मास्टर ऑफ इट बोलते चले जाओ अपनी औकात पे आ गए हो आखिर मैं अपनी औकात पे आया हूँ या तुम बकवास करोगी बकवास ही करनी है यहाँ बैठ के तुम्हे ये ये बकवास है और नहीं तो क्या तुम भी करती थी ना तुम भी कितनी बकवास करते थे उन दिनों कब जब हम मिले थे शुरू में तब मुझे तो याद नहीं है तुम लड़कों की यही प्रॉब्लम है भूल जाते हो भूल जाते हो और अपने मतलब का सब याद रहता है मेरी चीजें तुम्हें प्रॉब्लम लगती है हमेशा से। तुम बकवास नहीं करती थी स्टाइल नहीं मारती थी तुम तो क्यों प्रपोज किया था मैं तो ऐसी ही थी और ऐसी ही रहूँगी हमेशा मैंने ऐसा तो नहीं कहा तो क्या कहना चाहते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार जो कहना चाहते हो कभी कह नहीं पाते हो जो कह देते हो उसके लिए कहते हो मेरा इंटेंशन वो नहीं था एटीट्यूड बाकी है तुम्हारा अब भी तुम्हारा नहीं है सोचा था सुधर गई होगी हाँ, तुम सुधर गए हो आर्गूमेंटिव बहुत हो तुम ये खराबी है, है तो यार मेरी पहले ऐसी नहीं पता था की ऐसी हूँ जाने दो फेसबुक आरोप एक्टिव हो तुम तो स्पाइंग करते हो मेरी नहीं ऐसा तो नहीं है यार और क्या है ये कोई स्पाइंग एजेंसी भी हायर कर ली होगी ना आई नो यू आई नो नो यू डोंट नो मी और जानने की जरूरत भी नहीं है तुम जानते हो मुझे आई थिंक सो यू थिंक दैट यू थिंक सो फनी सोचते तो जाते छोड़ कर मुझे यार तुम भी बस लेके बैठी हो इसी बात को वैसे तुम क्या सोच के चले गए थे मरेगी नहीं शादी वादी कर लेगी बच्चे हो जाएंगे पीछा छूटेगा आफत ऐसी जो गले पड़ गई है टाइम पास से फुल टाइम बनना चाहती है गर्ल्स आर लाइक दिस ओनली यही सोच के गए थे ना इसी तरह से सोचते हो ना तुम कॉफी ठंडी हो रही है पीले कॉफी पीने आए हो ओ पी लो हाँ हाँ पी लो ना तुम नहीं पियोगी मन तो है तुम्हारा खून पी लू खून मुझे भी नहीं पीनी जाने तो बात का जवाब नहीं है कॉफी में मत बदलो यू आर जस्ट इम्पोसिबल तुम हमेशा आगे की बातों की चिंता करती थी जो सामने है उसकी परवाह कभी नहीं की क्या है इस वक्त हमारे बीच बताओ ना मुझे छोड़कर चले गए थे और वापस आए मिन्नते करते हुए बस एक बार मिल लो मुझसे नेहा प्लीज प्लीज नोट की साले तुम्हारी लैंग्वेज बहुत बिगड़ गयी है तुम जो लाइफ बिगाड़ गए उससे क्या सुधारने दोगी ना अब इस मेल ईगो के साथ की सुधार दोगे यार तुम भी ना बस क्या बस अब दया करके आए हो कि बैठी है तुम्हारे लिए बेचारी है ऐसा नहीं है यार कोई मिली नहीं मुझसे बेवकूफ तुम्हें झेलने वाली तुम बेवकूफ नहीं हो यार मैंने कभी कहा तुम्हें तो बेवकूफ कहा नहीं माना तो यार तुम भी बस क्या बस तुम्हें लगता है मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना और हाँ किसी मर्द के बिना नहीं रह सकती मैं और तुम ही वो महामर्द हो सकते हो दयावान सुपर हीरो माय लाइफ है ना? ये तो नहीं कहा मैंने तुम क्या कहते हो आज तक मेरी समझ में तो आया ही नहीं समझने की कोशिश तो करो ये इल्जाम और लगा लो मैंने समझने की कोशिश नहीं की तुम्हें साले छोड़ के तुम जाओ और समझने की कोशिश भी मैं करूँ और वो भी ठीक वैसे ही जैसे तुम चाहते हो तुम बात करने में कोई फायदा नहीं है शायद फायदा सोच के आए थे बनिए हो गए हो बनिए अब चलें इसी में फायदा लग रहा होगा है ना ऐसा तो नहीं है यार जाने दो खैर कॉफी के पैसे मैं दे दूंगी ये नुकसान भी मैं भुगत लूंगी तुम इतने तो फायदे में रहो दुष्यंत की कहानी यार तुम भी बस कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन